देवी भागवत नव में सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा तो सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन भामिनी जिस प्रकार देवताओं में विष्णु वैष्णव पुरुषों में नारद शास्त्रों में वेद वर्णों में ब्राह्मण तीर्थों में गंगा पुण्यात्मा पुरुषों में शिव व्रतों में एकादशी पुष्पों में तुलसी नक्षत्रों में चंद्रमा पक्षियों में गरुण स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा सरस्वती और वसुंधरा चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन प्रजापतियों में ब्रह्मा प्रजाओं में राजा वनों में वृंदावन वर्षों में भारतवर्ष श्रीमानों में लक्ष्मी विद्वानों में सरस्वती पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती है उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है संपूर्ण तीर्थों का स्नान अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा समस्त व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही होता है कि भगवती भुवनेश्वरी की उपासना को करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले पुराणों वेदों और इतिहासों में सर्वत्र भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना को ही सारभूत माना गया है देवी के स्वरूप का वर्णन उनका ध्यान उनके नाम और गुणों का कीर्तन स्तोत्रों का पाठ नमस्कार जप उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना यह नित्य का परम कर्तव्य है साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्व सम्मति से यही सिद्ध भी है वैसे अब तुम मूल प्रकृति निर्गुण पर की निरंतर उपासना करो मैं तुम्हारे पतिदेव को लौटा देता हूँ इन्हें ले जाओ और सुखपूर्वक अपने भवन में वास करो मनुष्यों का नारद धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े उसका शरीर पुलकायमान हो गया उसको पुनः धर्मराज से कहा सावित्री बोली धर्मराज वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभो मैं किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूं, यह बताइए भगवान मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें ब्रह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी सावित्री ने कहा प्राचीन काल की बात है महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप से अपने को प्रदान किया उस भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जो संपूर्ण भूतों में समता रखते हैं सबके साक्षी हैं पता जिनका नाम समन है उन भगवान समन को मैं प्रणाम करती हूँ जो काल के अनुसार इच्छापूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं उन भगवान अनंत को मैं प्रणाम करते हूं, जो जगत पर नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं जो परम दुर्धर्त हैं उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूं जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्म फल देने में उद्यत है उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूं जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पुण्यात्मा पुरुषों के लिए मित्र रूप तथा पापियों के लिए कष्टप्रद है उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है तथा ब्रह्म से जो सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है उन इस नामधारी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है